संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय सुकेतु का वध ध दुम्न के द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधन का परास्त होना तथा कर्ण द्वारा पांचाल आदि महारथियों का संहार संजय कहते हैं राजन इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन की मार से पीड़ित होती देख कृतवर्मा कृपाचार्य अस्वस्थामा उलुक शकुनी दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने आकर बचाया उस समय कुछ देर तक वहां घोर संग्राम हुआ कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार कर दी कि टुकड़ियों के समान उन बाणों से संजयों पांचालों की सारी सेना आच्छादित हो गई यह देख शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाण वर्षा करने लगा किंतु कृपाचार्य अष्ट विद्या के महान पंडित थे उन्होंने शिखंडी की बाण वर्षा शांत करके उसे दस बाणों से बिंध डाला फिर तीखे बाणों के प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पठा दिया तब शिखंडी सहसा उस से कूद पड़ा और हाथ में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने अनेकों बाण मारकर ढक दिया शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट डाला तब कृपाचार्य ने अपने सहायकों से पूर्वक शिखंडी की ढाल काट दी अब वह सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा कृपाचार्य अपने बाणों से उसे बार बार पीड़ा देने लगे उसकी यह अवस्था देख चित्र नंदन सुके तुरंत तु तु तु तु तु तु वहां आ पहुंचा और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगा शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतु के साथ उलझे हुए हैं तो वह मौका पाकर तुरंत भाग निकला तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले नौ बाणों से बिन्ध कर फिर तिहत्तर तीरों से घायल किया इसके बाद उनके बाण सहित धनुष को काटकर सारथी के मर्म में भी घाव किया यह कृपाचार्य ने तीस बाणों से सुकेतु के संपूर्ण बर्म में चोट पहुंचाई इससे सुकेतु का सारा शरीर कांप उठा वह बहुत व्याकुल हो गया उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक छप्र मार कर उसके मस्तक को काट गिराया सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए दूसरी ओर धृष्ट और, और कृतवर्मा लड़ रहे थे धृष्टद ने क्रोध में भर कर कृतवर्मा की छाती में नौ बाण मारे तथा उसके ऊपर सहायकों की भयंकर व्योचार की कृतवर्मा ने भी हजारों बाण मारकर उस शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया यह देख धृष्टद ने कृतवर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे भाले से मारकर यमलोक का अतिथि बनाया इस प्रकार महाबली धृष्टदुम्न अपने बलवान शत्रु को जीतकर सहायकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया तब उनके सैनिक सिंहनाद करके धृष्ट दुम्न पर टूट पड़े फिर घमासान युद्ध होने लगा उस दिन अर्जुन संसप्तकों में भीमसेन कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर क्षत्रियों का संहार कर रहे थे एक ओर दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ था उसने क्रोध में भरकर नौ बाणों से नकुल को और चार सहायकों से उसके घोड़ों को बिंध डाला फिर एक छुराकार बाण से उसने सहदेव की सुवर्ण में ध्वजा काट दी नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाण मारे तथा सहदेव ने पांच बाणों से उसको घायल किया अब तो आपका पुत्र क्रोध में आग बबूला हो गया उसने उन दोनों भाइयों की छाती में पांच पांच बाढ़ मारे फिर दो भल्लों से उन दोनों के धनुष काट डाले इसके बाद उन्हें इक्कीस बाणों से घायल किया धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर उन दोनों को रोकने लगा उस समय उसके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई दे रहे थे आकाश आच्छ होकर बाण बन गया था नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था ठीक उसी समय पांडव सेनापति धृष्ट वहां आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा आपके पुत्र ने हंसकर धृष्ट को पहले पच्चीस बाढ़ मारे फिर पैंसठ बाढ़ मारकर सिंहनाद किया तत्पश्चात उसने एक तीखे छरप्र से धृष्ट के बाण सहित धनुष और दस्ताने काट दिए तब धृष्ट दुर्योधन पर पंद्रह बाढ़ छोड़े ये बार उनका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ उसने एक भल मारकर धृष्ट का धनुष काट डाला फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रिगटियों के बीच में उसने दस बार मारे धृष्ट दुम्न में भी अपना कटा हुआ धनुष फेंक कर दूसरा धनुष और सोलह भल अपने हाथ में लिए उनमें से पांच भल्लों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथियों को मार डाला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 अपने बाणों का निशाना बनाया उपरयुक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया कर्ण बड़ा प्रतापी था उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन आठों वीरों को आठ तीखे बाणों से मारकर खूब घायल कर दिया फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर डाला तत्पश्चात जिष्णु देवापी भद्र दंड चित्र चित्रायुध हरी सिंह केतु रोचमान और सलभ को तथा चेजदेसी महारथियों को भी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 उसकी ओर दौड़े साथ ही धृष्टुम्न द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया शिखंडी सहदेव नकुल सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रक योद्धा धृष्ट दुम्न के आगे होकर कर्ण पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे जैसे गरुण अकेला होकर भी बहुत से सर्पों को दबोच लेता है उसी प्रकार कर्ण अकेला ही चेदी और पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था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 सब पर दैन्य छा रहा था कर्ण पांडव सेना को भगा रहा था और भीम कौरविनी को खदेड़ रहे थे इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अद्भुत शोभा हो रही थी